ईश्वर दर्शन के उपाय मास्टर क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं श्री राम कृष्ण हाँ हो सकते हैं बीच बीच में एकांतवास उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं मास्टर कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन होते हैं श्री राम कृष्ण खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं रुपये के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं पर ईश्वर के लिए कोई कबर होता है ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे भावार्थ मन तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख भला देखें वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है तुझे यदि माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और बिल्व पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की लालाई छा गई शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं विषय पर विषयी की पुत्र पर माता की और पति पर सती की यह तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए विषय पर विषयी की पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए बिल्ली का बच्चा म्यू म्यू करके माँ को पुकारता भर है उसकी माँ जहाँ उसे रखती वहीं वह रहता है कभी राग की ढेरी पर कभी ज़मीन पर तो कभी बिछौने पर यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्यू म्यू करता है और कुछ नहीं जानता मां चाहे जहां रहे बीव में सुन कर आ जाती है